वंद बिहारी लाल की जय श्री राधा गिरिंद बिहारी देवजू की जय श्री शिववृंदावन धाम की जय श्री भावना संग्रह ग्रंथ की जय श्री नेताय गौर हरी श्री भागवत निवास आश्रम की जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय जय श्राध रमण हरि गोविंद जय जय गो गोविंद जय जय गोपाल जय जय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 श्रीराम हरि गोविंद जयरी जय ओं नमो भगवती पुराण पुरुषोत्तमाय ओं जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो य से कमलगल तम वाग्म मम तम जगत्ति विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षणाक्ष परम जगद्धा नमा तत् हृदय से प्रेरणया प्रवर्तोम तो बराकोपी तय हरे पदकमल श्री वंदे श्रीचतन्यदेव वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुर श्री वैष्णवा सहगन सजीवं परिजन श्री रघुनाथां श्रीूपं साग्र जा सह गण रघुनाथांतम तम सजीव साध्वैतम सवधुम तम पिजन सहित श्रीकृष्णचैतन्यं श्रीराधा पा सह गणलताी विषान्बिता आजान लित भुज कनकाव संकर्तनकमलायक्ष विश्वभरौर युगधर्मपाल बंदे जगत्कुण नारायण नमस्कृत नरम चरूम दी सरस्वती व्यास तयमुदीर उल्ल बल्लवलनाधरपलव पानुक नौम सबलिमा हल्ली शुकोल श्रीराधाणबंधो चरण शेषादि गम्या या साध्या प्रेम सेवा ब्रृजचरिता लौल्य साया प्रथयत मधुना मनसी मेवा भाव्यागाज मनुचल नैतिकौमी बुलशुंद परम श्री भावनासार संग्रह संकलन परम पूज्य रसकुवर श्री कृष्णदास तात्पाद द्वारा जिन श्लोकों का मनन किया गया उन्हीं श्लोकों के आधार पर श्री कालीन कालीला उनका मानसी स्मरण कर रहे हैं श्री कृष्ण के पास में प्रातः काल आप जागे दातुन कुल्ला कर लिए हैं मुंह धो लिया है नई वस्त्र धारण कर लिए नया श्रृंगार धारण कर लिया है और आप जब तैयार हुए उस समय ही कोई गोप बालक आपसे आकर के कहता है कि दादा कन्हैया तेरे बिना गईया एक दूध नहीं दे रही हैं सारे गोप सारी युक्तियां लगा करके हार गए पर तो तेरे बिना दूध नहीं हो रहा है बछड़ा भूके हैं गैया भी अपने बछड़ों को चाटने के लिए उत्सुक हो रही हैं परंत जब तक तू नहीं आएगा तब तक गैया पसराई नहीं रही हैं दूध ही नहीं छोड़ रही हैं ऐसे जब कहा यशोदा जी अपने बेटा की बड़ाई सुन सुंदर रही है और यशोदा जी मन ही मन में बड़ी प्रसन्न हो रही हैं मुस्कुरा के उस समय श्री कृष्ण से कह रही हैं जाओ बेटा जाओ गैयाए परेशान हो रही हैं गैयाए दुख पा रही है गोदन करने के लिए पधार अपने पुत्र की गोप लीला उनकी ग्वालियाओं में गोपो में ये मुकुटमणी है इस कला का दर्शन करके श्री यशोदा को परम परम आनंद प्राप्त हो रहा है वे अपने पुत्र को श्री कृष्ण को उस समय गोदोहन के लिए प्रेरित कर रहे हैं श्री कृष्ण उस समय चलने लगे गोदोहन के लिए तैयार जब जा रहे हैं उस समय श्री यशोदा जी बलराम से बोली कि दो हम समाप्य बलभद्र सहानजम मल्लाजरम ब्रजसचेत कुर्ना विलंबम निर्वंचनम तव तो भजे क्षण मात्र में ृहृत्य सखिर द्रुतमेह भूख तुम कि हे बलभद्र दोहम समाप्य सहानुजम जल्दी से गो को पूरा कर लो गायों को दो करके अपने छोटे भाई के साथ में अनुज के साथ में मैं जानती हूं कि तुम मल्ला जरम ब्रजसी यदि अखाड़े पे जाओगे मल्लों का जो स्थान है जहां मल्ल जन तैयारी करते हैं कसरत करते हैं तो यदि कसरत करने के लिए तुम अखाड़े पे जाओगे तो आनंद से जाओ विलम्ब करने की जरूरत नहीं है तो जल्दी से गायों के गोदोहन को पूरा करके फिर बेटा अखाड़े पे जाओ और अखाड़े पे जाकर के जो तुमको मल्ल विद्या उनके लिए जो परिश्रम जो कसरत करनी है वो कसरत जल्दी से करके कुल माँ विलंबम परंतु वहां पर ज्यादा देर मत लगाना क्योंकि ये कुश्ती का खेल ही ऐसा है कि सखाओं के साथ में कुश्ती लड़ने के लिए गए तो नहीं इसने मुझे पछाड़ा तो मैं अब इसको पछाड़ करके ही मानूंगा तब जाऊंगा तो ऐसी प्रतिद्वंदता मत करना इसलिए विलंब मत करना निर्म्छनम तो भजे बेटा बलदाऊ तेरी बलैया जाऊं निर्म तव तो भजे मैं तेरी बलैया जाऊं बलिहारी लू क्षण मात्र मेवो, वो साधम बृहृत्य सख एक क्षण के लिए इस समय सारे सखागण उनका साफ संग छोड़ करके अपने जितने भी प्रियगण है कर छोड़ करके द्रुद में ही भोग तुम बेटा जल्दी से भोजन करने के लिए यहां आ जा भोजन करने में देर मत करना है ये माँ का स्वभाव होता है कि माँ बेटे का पेट देखती है और बहू देखती है कि कितना माल लेकर के आ रहे हैं तो सदा, सदा पेड़ को भूखा तो नहीं है यह रस की रीति है तो यशोदा को भोजन की बड़ी चिंता बालक को कैसे भोजन कराया जाए ये मा मातृभक्ति का स्वभाव है बासल्य रस का एक सहज स्वभाव है तो कह रहे हैं कि क्षण मात्र में वो सार्धन बृहत्ति और के साथ में कुछ देर क्रीड़ा करने के बाद में जल्दी से एक क्षण के लिए हाथ का जो काम है हाथ की जो क्रीड़ा है उसको भी बंद करके बृहत्ति मन त्याग करके सखे द्रुत में ही भुगतम अपने सखाओं के साथ में जल्दी से भोजन करने के लिए आ जाता श्री कृष्ण यहां देवलीला में नहीं है ये राग भक्ति है और राग भक्ति में मनुष्य में विराजमान है तो मनुष्य में विराजमान होकर के मैया ने जब बलदाऊ की ऐसी प्रशंसा की और बलदाऊ के ऊपर विश्वास किया कृष्ण के ऊपर विश्वास नहीं है बलदेव के ऊपर विश्वास है तो बलदेव के ऊपर विश्वास देकर के श्री कृष्ण में ईर्ष्या उत्पन्न हो तो मैया तू तो दाऊ भैया के ऊपर विश्वास करती है मेरे ऊपर विश्वास नहीं करती है दाऊ हिसे ही, ही ये कह रही है तो बालक में तो तराव ऊपर के जो बालक हैं भाई उनमें तो परस्पर ईर्षा होती ही है इसलिए श्री कृष्ण चिण करके कह रहे हैं शुत्वा मात्र गिर आहो हरे न मात प्रत्येक माम उस समय माँ के वचन को सुनकर के हरि कह रहे हैं कि अरे माँ न मात प्रत्येक माम तू मेरे ऊपर विश्वास नहीं करती है मेरे ऊपर तो तेरा विश्वास है नहीं दाऊ भैया के ऊपर विश्वास है मेरे ऊपर विश्वास नहीं है मुझसे कुछ नहीं कह रही है दाऊ से कह रही है कि जल्दी से ऐसा करके ऐसा करके ले आना तुम आ जाओ यदि अमुमेव बदस्य थे अमुमेव मनुष्य दाऊ भैया बलदाऊ भैया से तू बदसी अथे एवं ऐसा कह रही है उनके ऊपर विश्वास कर रही है विश्वास के वचन कह रही है मेरे ऊपर विश्वास नहीं है शिष्टो पुन अमीशो अहमेव एक हा। अरे मैया मैं जितने भी सखावण हैं उन सबों में सबसे ज्यादा सीधो योग्य शिष्ट अनुशासित यदि कोई है तो वो तो मैं हूं और अग्रणी और इन सब में मैं ही सबसे अग्रणी होकर के विराजमान हूं सारे सखाओ में मैं ही सबसे ज्यादा शिष्ट अनुशासित और अग्रणी हूं पुनः अमीशु अहम एवं अमीशु बने इन सब सखाओं के बीच में परंतु तो नो चेद अमुष बसता हूं किीश्यद मैं इतना शिष्ट नहीं होता और ऐसा ही चंचल होता तो ये बलदाऊ भैया की काम में श्रिष्टता स्वीकार करता ये बलदाऊ भैया के आदेश को मैं मानता मैं शिष्ट हूं इसीलिए दाऊ भैया के आदेश को मैं स्वीकार करता हूं नोचेत माने ऐसा यदि मैं शिष्ट नहीं होता तो अमुष वशता इनकी वशता को इनके आदेश को उरु श्य क्या मैं स्वीकार करता परंतु मैं बलदाऊ भैया की आज्ञा का कभी भी उल्लंघन नहीं करता हूं कितना मैं राजा बेटा हूं कितना सुंदर ऐसे श्री कृष्ण अपनी बड़ाई अपने बिल्कुल बाल लीला में ये बाल लीला में अपनी बड़ाई स्वयं अपने आप कर रहे हैं भैया तू तो, तो दाऊ भैया की प्रशंसा करे मेरी प्रशंसा करे नहीं जबकि मैं कितना शिष्ट हूं यदि शिष्ट नहीं होता तो दाऊ भैया की बलदेव भैया की क्या अनुशासन को मैं कभी स्वीकार करता परंतु इन्हीं से पूछ ले कभी इनकी बात को मैंने टाला है क्या परंतु तेरा मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तेरा सारा विश्वास दाऊ भैया पे है ये ईर्ष्या जो है ईर्षा सहज बालील में ये विजा वि तो शिष्टो मैं शिष्ट हूं अग्रणी हूं इन में अन्यथा मैं इनकी एक बात नहीं मानता श्री यशोदी हा हा तू तो बड़ा शिष्ट है ना शिष्ट नहीं होता तेरी शिष्टता का प्रमाण तो यही है कि कल परसों ही गोपी ने आयेगा का कि का कितनी कितनी मेरे सामने उल्लाहनो दियो ये सारी गोपी उलाहना देती है कि तू ने उनके घर में क्या क्या ऊधम किया ये गोपिया सब उलाहना देती है तो शिष्टो यथात्म असीबत बेटा तू जितना शिष्ट है ना जितना सीधा है इसको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता तू तो बहुत सीधा है विपरीत लक्षण में कह रही है महा चंचल अरे ऊधमी तेरे ऊपर कैसे विश्वास करूं क्योंकि निज अति बाल आरभ्य जब से तू छोटा सा था उस समय से लेकर के विदंती तेरी तेरे वेदंतीलता तू कितना साधु है कितना सीधा है इस बात को विदंती अखिला पुरदेह ये ब्रज की जितनी भी गोपियां हैं ये सब गोपियां बहुत अच्छी तरह से जानती है बाल काल से लेकर के तू जितना सरल सीधा है इसकी प्रमाण ये सारी ब्रज गोपी कार बाल्य काल से ही हैं जो के कल परसों की ही बात है या स्वालय अपचय वेदने पुराशम के जिन्होंने स्व आलय अपचय तैने इन गोपियों के इन पड़ोस की गोपियों के घर में जाकर के जो ऊधम मचाया है और वहां पर जो माट फोड़े हैं जो माने उनका नुकसान किया है उसकी सूचना मुझे देने के लिए उसका उल्हना मुझे देने के लिए आसान फूत कर तुम आप उस तेरे ऊधम का खुद कर तुम माने शिकायत करने के लिए उलाहना देने के लिए ये सारी गोपियां मेरे पास में आई थी सोचे यहां पर एक बार नहीं कथिधा कितनी बार ये गोपिया यहाँ आकर के तेरा उलाहना नहीं दे चुकी हैं तेरे ऊधम का वर्णन नहीं सोच नहीं कर चुकी हैं इसलिए इत सोचे मैं तो हैरान हूं ऐसे ऊर्जवी बालक को पाए के तो कथे यशोदा कह रही है कि इतनी कितनी बार कैसे -कैसे इन के उल्हाने का समाधान कैसे कैसे करूं कथा कितनी कितनी बार आकर के इन्होंने कहा और किस प्रकार इनको समझाया समझाया जाए सोचे इसका सोच मुझे अभी, अभी भी तो सो यथा तो मस्य बेटा तू जितना अरे उधमी तू जितना अरे वत्स्य तू जितना सीधा है निजात बाल्य मारभ्य अपनी छोटी सी बाल्य अवस्था से ही लेकर तू जैसा चंचल है तत्खलु बिदंती अखेला इसको केवल मैं ही नहीं ये सारी नगर की स्त्रियां ये सब पुरधरीगण जानती है पुरंद्री मानी पुर में रहने वाली ये पड़ोसी जानती है स्वाल अपचैन वेदन या जो अपने घर में तेने इन गोपियों का जो नुकसान किया है दूध दही मटकी जो फोड़ी है उनका वेदन उनकी सूचना देने के लिए पुरा शाम फूत कर तुम इन गोपियों में से बहुत सारी जो गोपियां हैं वो फूत कर तुम मेरे सामने शिकायत करने के लिए उलहाना देने के लिए कतिधा कितनी कितनी बार नहीं आई हैं कि सोचे तेरे उधम की को लेकर के तो मैं परेशान हैरान सोच कर स्वभावक् अलंकार इसमें व्यंजना के द्वारा ये दिखलाया कि इन गोपियों का जो उल्हाना देना यही इस बात का प्रमाण है ये कि तू कितना सरल है कितना सीधा है इसको मैं जान। तो जहां कारण का वर्णन करके हेतु नाम करके अलंकार उसका प्रयोग किया गया है यहां पर स्वभावोक्ति और हेतु दो अलंकार हेतु अलंकार वहां होता है जहां कोई तर्क देकर के किसी वस्तु का अनुमान या किसी वस्तु की सिद्धि कर दी जाए तो यहां गोपियों का उल्हाना देने के लिए आना यह इस बात का प्रमाण है कि तू साधु नहीं है तू शिष्ट नहीं है बल्कि महा ऊर्जनी से लाल में कह रही सौदामी तत्विभा जय दामनी दुत विभ्राज सभ्य कर को रखता रिंदो सग्राह्य तमिथ कानक दोहनी को मात्रा तय रया अधिकम उस समय की शोभा ने अपने बाएं हाथ उनको कमल कली के आकार का बनाया बाएं हाथ को कमल की कोरक कोरक में कली कली के आकार का बनाया और उस कली से आपने बड़ा सुंदर जो दोनी पात्र है उस दोनी पात्र को ग्रहण किया मत दूध की जो अः दोनी है उस दोनी को दूध जिसमें चली जिसमें दूध दोहा जाएगा उसको आपने अपने हाथ की कोरक बना करके कली बना करके हाथ के उसको ग्रहण किया है गोई वर्णन कर रहे हैं अब श्री श्यामचंदर की श्री हस्ती की शोभा कैसी है उसको बता रहे हैं उनकी पकड़ उस उसनी पात्र को वो कैसी है उसे बता बताते हैं सौदामी तय श्री कृष्ण की शोभा सौदामनी माने जो बिजली है आकाशी बिजली उसकी भी शोभा को जीत लेने वाली है बैकुंठ का सुदामा नाम करके मणि का बड़ा सुंदर पर्वत है उस पर्वत पर जब आकाश में बिजली चमकती है तो वो बिजली दुगनी चमकती है मणि के पर्वत में इससे जो आकाश की बिजली है उसका नाम है चपला और जो कहीं प्रतिबिंब प्रतिबिंबित होकर के जो बिजली चमके उसकी चमक और भी ज्यादा होती है उसका नाम है सौदामनी तो सऊदामनी तति माने बिजली की जो पंक्तियां हैं उनको भी जय जीत लेने वाली श्री श्याम सुंदर की अपूर्ण शोभा दामिनी दि विभाजी ऐसी बड़ी सुंदर दामनी माने लौंगना उसको आपने अपनी पाग के ऊपर लपेट रखा है भाई है धार काटने जा रहा है तो अपनी तैयारी तो पूरी चाहिए लोमना काम किसी के कि नहीं कभी नहीं आएगा गैया है बड़ी साधु हैं उनको बांधने की लोमना लगाने की रस्सी से बांधने की जरूरत नहीं है पंत तो फिर भी धार काटने के लिए जा रहे हैं तुम्हारे तो तैयारी तो पूरी होनी चाहिए उसकी श्रृंगार में कोई कमी थोड़ी है इसलिए पचरंगी लोमना उसको आपने अपनी पाल के ऊपर लपेट रखा है जो लोमना बिजली की शोभा को भी सऊदामी की शोभा को भी जीत लेने वाला है तो सौदामनी तथ विभाज दामनी द्युत लोमना की जो द्युति है दामनी की वो बिजली को भी जीत लेने वाली है और सभ्य भ्राजे ऐसी उसकी शोभा अरविंद अरविंद माने कमल की कली के आकार का बना रखा है अर्थात उस दोहनी पात्र को आपने पकड़ रखा है अपने हाथ से दोहनी पात्र को पकड़ रखा है सभ्य कोरित अरविंद बाया हाथ ही आज कमल की कली के समान श्री कृष्ण का शिशोभित तो हो रहा है जिसमें नीचे सोने का कलसा वो कलशिया वो लगी हुई दो लगी हुई सा ग्राह प्रमथ कानक दो कहा ऐसे सग्राह श्री कृष्ण ने ग्राहित प्रमित कानक दोहिनी कहा परम सुंदर सोने की जो दोनी है उसको ग्रहण कर रखा है मात्रातया ऐसी मां के साथ में मां ने उस दोनी पात्र को कृष्ण तो को पकड़ा दिया है अभी सखी रया अधिकम विरेजे उस समय वो सखी जो राधानी से नंद भवन की शोभा का वर्णन कर रही है वो सखी मधुर का वो कह रही है अधिकम विरेजे श्याम सुंदर आज शीघ्रता से मैया के आदेश को ग्रहण करके आप चले अधिकम विरेजे अत्यंत अत्यंत श्री श्याम सुंदर की शोभा हो रही है अब श्री श्याम सुंदर बिलंबे पाद विन्यास, लोलाल मणि कुंडल कांते बीची भरा स्नापित सुधानीषु बिंबा उस समय श्री कृष्ण की अपूर्वी शोभा हो रही है और अतोक्ति अलंकार का निरूपण करे आए हैं कि पहले पहले उसमें बिजली की जो शोभा है उसको भी जीत लेने वाली की अलंकार का प्रयोग और आपने अपने हाथ को कमल की कली के समान हाथ को बना करके उससे पात्र दो पकड़ा तो यहां सुंदर प्रयोग है उपमा और अशोति इन दोनों का प्रयोग तो सर्वत्र ही है स्तंभ रमा स्तंभे रम कहते हैं हाथी को मत वाले हाथी श्री कृष्ण की जो शोहा है वो स्तंभ माने मत वाले हाथी के समान ब्रिज बिलंबे विलंब पात्र ब्रज में विचरण करने वाले जिनके विलंब पाद धीरे धीरे चलते हुए वे विराजमान हो रहे हैं वृज में टहलते हुए हाथी के समान अपने चरणों को विन्यास करते हुए ये चल रहे चरणों का विन्यास झन जन, झन जन, झण झनकृत किंकणी का और जिनकी किंकणी माने कमर की झन झन झनक करती हुई शोभा को प्राप्त हो रही है ये ध्वनि अनुकरण मूलक अलंकार ऑनोबोटोपोया ये ध्वनि अनुकरण मूलक अलंकार है वो यहां पर प्रयोग हो रहा है तो जहां किसी वस्तु के प्रभाव को प्रस्तुत करने के लिए उसकी प्रभाव या उसकी ध्वनि का अनुकरण किया जाए वहां पर ध्वनि अनुकरण मूलक अलंकार होता है या प्रभाव अंकरण मूलक अलंकार होता है होता है जैसे रॉइंग ऑफ द बोट्स अब रोइंग क्या होता है मान वो नाव जो चलेगी वो लहरा खाती हुई चलेगी है ना जैसे आ, of the bint, तो हवा जो है वो कहीं चल रही है तो ये जो ऐसे जो हो है, है? माने पत्ती कुछ न तो कुछ आवाज करती होंगी इसलिए उसका अनुकरण जहां पर किया जाए तो उसको ही ध्वनि अनुकरण मूल अलंकार कहते हैं यहां पर वो ही कह रहे हैं झनझ जन, कर कि जिनकी कमर की कोधनी झनझड़ जन झड़क करती हुई शोभा को प्राप्त हो रही है और एक प्रभाव भी उसके द्वारा प्रकट किया जा रहा है लोलाल काली कुंडल और लोलाल काले लो लालक कहते हैं जहां सूर्य डूब रहा हो ऐसा जो सूर्य है उसको लो लालक कहते हैं लोलार्क कहते हैं मैं डूबते हुए सूर्य को ऐसे जैसे अभी कोई गोला समुद्र में तपक पड़ेगा तो लोलार्क उसके समान जिनके कान के कुंडल झोटा खा रहे <laughs> क्या सुंदर उपमा एकदम प्रभाव योग प्रभाव करने वाली उपमा तो लोलाल ला, लो लोलालक उनके समान लोलार्क के समान तपकते हुए डूबते हुए सूर्य के समान जिनके लोलाल का लोलाल काली और चंचल अलग जो है वो भी सुशोभित हैं और लोलार्क के समान जिनके मणकुंडल शोभा को प्राप्त हो रहे हैं मणकुंडल कांत बेणी बीची भरा और परम सुंदर जिनकी चोटी वह कांति की वेणी कांति की नदी जिनसे प्रकट हो रही है सुंदर चंचल जो अलकावली और मणकुंडल इनकी इनसे जहां कांति की वेणी प्रकट हो रही है जैसे बीची भरस भक्त सुधांशु बिंबाह और उस नदी की लहरियों से जिनका मुखबिंब वह सुशोभित होता हुआ विराजमान हो रहा है यहां परंपरित रूपक का रूप किया गया है तो कुंडल अलकावली ये हो गई नदी के स्रोत उन नदी के स्रोत से ये कुंडल की चिलक जो कपोल पर आ रही है अलकावली जो आ रही है वही हो गई उनकी कांति हो गई नदी और उस नदी से श्री कृष्ण का सुधांशु बिंबाह मुखरूपी कमल वह आज अपूर्ण रूप से स्नापित धोया हुआ स्नान किया हुआ प्रतीत हो रहा है तो ये यहां पर परंपरित रूपक का प्रयोग किया मुखोर या चंद्रमा जो किरणें निकल रही हैं आभूषण से वो हो गई नदी की लहर और लहरों से वो मुख कमल वह धुलता हुआ सुशोभित हो रहा है और अलग और तपकते हुए लोलार्क के समान जो कुंडल हैं वे कुंडल अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रहे हैं वे हो गए सूर्य उनके समान उनकी शोभा है और उनकी क्रांति वही नदी के रूप में प्रवाहित हो रही है सो लोलार अली कांत बेणी। चंचल सूर्य के समान अथवा लोल अलक इनके समान जो अलकावली और मणि के कुंडल हैं, उनसे कांति जो निकल रही है किरणें, वो किरणें ही मानो बेणी माने नदी की धारा है जिनकी बीचियों से जिनकी लहरों से सुधांश बिंबाह श्री कृष्ण का मुक्कमल धुल रहा है कृष्ण का मुक्कमल हो गया श्री कृष्ण का मुख हो गया चंद्रमा और जो किरणें निकल रही हैं उनसे वह चंद्रमा ढुलता हुआ शोभा को प्राप्त हो रहा है इस प्रकार परम्परित रूपक रूपक निरंग रूपक जिसमें कोई उप आरोप तो है परंतु तो अंग का वर्णन किया है नहीं हो उसको कहते हैं निरंग रूपक सांग रूपक जहां पर किसी एक ही वस्तु के अनेक अनेक अंग उपांगों को भी रूपक के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाए वो हो गया सांग रूपक और परंपरित रूपक है कि एक वस्तु का निरूपण किया गया तो उससे संबंधित कोई दूसरी वस्तु में भी रूपक दिखाया जाए जैसे कुंडल और अलख इनकी क्रांति को यदि नदी बताया गया तो श्री श्याम सुंदर के मुख को चंद्रमा बता दिया गया यह परंपरित हो गया कि नदी है तो नदी को नदी के रूपक नदी के द्वारा किसी वस्तु को धोया जाएगा स्नान कराया जाएगा तो श्री कृष्ण का जो मुख है वह चंद्रमा के समान हो गया है ऐसे सुधांशु बिंब श्री कृष्ण का शिशोभित हो अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग स्तंभे रम ब्रिज विडंबी आज स्तंभे रम मने हाथी के समान जिनकी अपूर्व गति होकर के विराजमान है हाथी का ब्रज माने समूह हाथी का गमन ब्रजंग उसकी नकल करने वाले स्तंभ रम ब्रज हाथी की गति का अनुकरण करने वाला जिनकी गति है मान मत वाले हाथी की तरह से झूमते हुए जो चल रहे चपले लित केल नृत्य राजत घनांग किरणोलो छल छी श्री प्रेंखोल हार श्रुत कौस्तु बोध्य भानु स्वनश चरण भूषण चुंब दामा जिन्होंने सुंदर पीले रंग का दुपट्टा भी जिन्होंने धारण कर रखा है और आज दुपट्टे को बहुत का छुमे धारण करके लपेट करके कहा कक्ष धारण कर कहा है सिर गले में नहीं, नहीं हुए अब में दुपट्टे को दोनों तरफ डाल करके पहना जाए वो विधमता का प्रतीक है जैसे हाथ जोड़ रहे हैं और जहां टेढ़ा करके दुपट्टा डाला जाए वहां पर जैसे अपने अभिमान को प्रकट करते हुए चल रहे हैं <laughs> सब भक्षकक्ष तो के द्वारा पीतोत्तरी टेढ़ा जो दुपट्टा है उसको आपने धारण कर रखा है पीतोत्तरी है और चपल ईलित चपल जिनकी चेष्टाएं श्री कृष्ण की चेष्टाएं बड़ी चपलता से युक्त होकर के बिराजमान है आ श्रृंगार भी बड़ा छैलापने का इनका श्रृंगार है फोपर आ, क्या कहते हैं फोपर <laughs> तो फोपर जो छैलापना जो है छेलापने का जो श्रृंगार है उसको धारण करके ये विराजमान है तो श्री कृष्ण ने पी तो में पीत उत्तरी रखा है फिर चपल हिलित चेष्टाई जो हैं वो अत्यंत तो चपलता से युक्त हैं केण दृप्त राजद घनांग और केले पूर्वक जैसे नृत्य करते हुए चल रहे हैं घनांग किरणोलोचल जिनके श्री अंगों में है घनीभूत जो सौंदर्य है वही उच्छलित होता हुआ विराजमान हो रहा है तो घन अंग जिनके मेघ के समान घन माने बादल नीलकांक्ति है मेघ के समान जिनके अंग उनकी किरण की शोभा चारों ओर प्रकट हो रही है और प्रेंखोल हार परिध बल के ऊपर जो हार धारण किया है वो प्रेंख, प्रेंख कहते हैं झूला झूले का स्विंग झूले का जो झोटा लेना है उसको प्रेंख, प्रेंख कहते हैं। तो प्रेंख प्रें हार प्रेंख में उल माने चंचल जिनका हार है वक्षस्थल के ऊपर क्योंकि हाथी की तरह चल रही है तो जरा झूमते हुए हाथी की चाल होती है दाए बाई हंस की चाल होती है आगे पीछे झुकते हुए तो दोनों की चाल में कहीं हंस गति का निरूपण किया जाता है कहीं गज गति का निरूपण किया जाता है तो गज गति की जो चाल है वो झूमते हुए तो यहां पर यौवन के मध में निज मध में मतवाल होकर के झूमते हुए चल रहे हैं है। इसलिए बक्षस का जो हार है वह भी झूठा खाता हुआ चल रहा है तो पुल हार। जहां पर चंचल जो हार है वह झोटा खा रहा है मध्य कौस्त में कौस्तो मणि धारण कर वह हार कौस्तु की सीमाओं को छूता हुआ शोभा को प्राप्त हो रहा है तो परिधिश्रुत कौस्तु हार की परिधि में माने हार कौस्तु की परिधि को छूता हुआ विराजमान हो रहा है उद्यत भान कौस्तु मणि ऐसी लग रही है जैसे आज उदित होता हुआ सूर्य हो स्वर्ण चरण भूषण चुंब दाम और श्री हार आभूषण ये स्वर्ण माने आवाज कर रहे हैं और चरण भूषण चुंब दाम जिन्होंने बनमाला पहन रखी है जो चरण तक को चूमती हुई विराजमान हो रही है तुलसी कुंद मंदार पारो रही पंचभीर घृता माला बनमाला प्रकृतता आपात तो लंबी यदि माला हो तो उसका नाम है बनमाला और यदि तक कमर तक आने वाली माला हो उसका नाम है वैजयंती माला तो कहीं वैजंती माला और कहीं बरमाला बनमाला बनमाला वो जो पैर तक तो इस समय बनमाला धारण की है महाशे जी ने वाह तो चरण भूषण चुंब दामा जो माला है वो चरण तक लपट लटकी हुई है चरण के भूषण माने नूपुर उसको भी चूमने वाली वो माला है अब निष्कम रम्य पुरतो पुरतः पुरतो भी गच्छन ये रसिक श्रोमणी आप निष्कम्य रम्य पुरतः रम्य पुर जो है उनसे निकले पूर्णतः अभिगचन आगे की ओर बढ़ रहे यक्ष मुदम स्वजननी जन लोचने ये यक्ष मुदम आनंद प्रदान कर रहे हैं स्व श्री यशोदा जी को और जन और जितने भी अन्य निवासी हैं गोकुल के उनको भी अपूर्व से आनंद प्रदान करते हुए ये चल रहे हैं निष्ठम्य रम्यपुर रम्यपुर से निकले मनोरमपुर से अपने महलों से और मुदम यक्ष अपनी माँ को और जन लोचने भोकुल के जितने भी निवासी हैं उनको आनंद देते हुए चल रहे हैं प्रधारितम आवारित रोच अस्नन तांबूल पुलक मवाप स दासई दासम इनके दासगणों ने किसी ने सुंदर पानदान उनको ले रखा है तो दासई प्रधानितम दासों के द्वारा पान की देखो दासों ने ले रखा है अवृत रोचि ऐसी सुंदर वो पांडान है जिससे रोची मानी किरणे अवावित रुक नहीं रही हैं चारों ओर किरणे जहां पर फैल रही हैं ऐसे उस पांडान में से अश्नन तांबूल तांबूल को निकाल करके वो आप खाते जा रहे हैं ये छेलापना है तांबूल को निकाल करके मुंह में ले रहे हैं और खाते हुए चबाते हुए पान चबाते हुए चल रहे हैं पुलक मवा और आप रोमांचित हो रहे हैं स गोपोराग्रम इस प्रकार श्री कृष्ण ने गोपुराग्रम अवापो जो मुख्य द्वार है उस मुख्य द्वार को अवात्मा ने प्राप्त किया इस प्रकार पान चवाते हुए सखा के हाथ से पान लेकर के बड़े शोभा के साथ में उसको मुख में रखकर चवाते हुए स गोपुराग्रम अवा आपने मुख्य जो गोपुर है उस गोपुर के द्वार को अपने मुख्य भवन जो है उसके मुख्य द्वार उसको इन्होंने प्राप्त किया है दोबारा निष्कमता सुंदर अपनी महलों से निकले पूर्ण सामने जाते हुए चन जननी श्री यशोदा से संबंधित जितने भी जन हैं उनको अपूर्व आनंद मोद प्रदान करते हुए आप चले दास ही प्रधारितम दासो ने जिस पानदान को अपने हाथ में ले रखा है रोची ही और जिसमें सुंदर किरण ही पन्ना से जड़ा हुआ जो पांडान है उसे सुंदर किरणें चारों निकल रही हैं ऐसे तांबुलम अश्न तांबुल जो है उनका बीड़ा उनको आरोपते हुए पान के बीह को मुंह में दबाते हुए अब आप गोपोराग्रम गोपुर के अग्रभाग में ये पहुंच गए गैया दोहाने के लिए जा रहे हैं ठीक है यद बाई है, तद बाह्य कुटीम कटिम अवलंब माना का कुत्र किम कुरुत इत्य अनुसंधान अब घर के बाहर दरवाजे के बाहर जैसे ही निकले तब बाह्य कुटिम कुटिम श्री नंद भवन का जो बाहर का चबूतरा है उस बाहर के चबूतरे पर पहुंचे चबूतरे के ऊपर चढ़ गए चारों ओर देख रहे हैं गैया जा रहे हैं गया दोहाने के लिए उसकी जल्दी नहीं है निश्चिंत है इसलिए बाह्य कुटिम अवलंबमान है थोड़ी देर के लिए जो नंद भवन उन नंद भवन के गोपुर के बाहर के चबूतरे के ऊपर ये अवलंबमान है कुछ देर चबूतरे के ऊपर टिक गए फिर का पुत्र किम को तो कौन कहां पे, क्या कर रहा है दुनिया भर की फिकर एक एक से पूछ रहे क्या हुआ क्या हुआ ये किसे गप लगा रहे हैं है? और कौन कौन गोपी कहाँ पे है क्या कर रही है ये सब दुनिया भर की सारी पंचायत इनको उस समय सुनने को जरूरी सुननी जरूरी है सब आ करके इनको सारी बातें बता रहे हैं और एक एक की बात को सुन रहे हैं पूरे गांव की पूरी पंचायत इनको पता होना चाहिए तो का पुत्र किम किसने कहा पर क्या किया किसके यहाँ पर क्या हुआ कौन के घर पर कौन आया कौन गया कहा पर क्या झगड़ा हुआ कहां पर क्या मित्रता हुई क्या रसोई किसके यहाँ सब इनको जाती है का अपना अपने काम से गई दुनिया भर की सारी खबरेंगे सारी खबर इकट्ठे है कौन सी गोपी कहा क्या कर रही है अनुसंधान उसका अनुसंधान ले है। रहे हैं घटासु कभी इधर देख कभी उधर देख कभी ऊपर देख कभी उस अः गौ की ओर देख कभी उस अटारी की ओर देख कौन गोपी कहां पे खड़ी है सब जगह देख रहे हैं ये छेला श्रोमणी है तो जो वो, है वो अपनी वो शोभा उसको वही निश्चिंतता जो है वो निश्चिंतता छेला पने की जो शोभा है उसको देख रहे हैं सब जगह निहार रहे है कौन कहाँ है सबसे बात इससे बोल उससे बोल ताई तू ठीक है चाची तू ठीक है लाली तू ठीक है सबसे बातचीत करते हुए जैसे चल रहे हैं सारी पूरे गांव की सब खबर और सब्रे गांव की पूछताछ करते हुए चल रहे है कुत्र, किम अनुसंधान सबसे पूछते हुए क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये हुआ तो कैसे हुआ गांव की खबर लेते हुए घटासु और अटारी और घटा उन सौ में अपने नैनों को डालते हुए नर्म प्रेष मिलक भी अभिता जो प्रयास करने वाले शाखागण है जो प्रिय सखागण हैं, उनसे भी मिल नर्म सखा और प्रिय नर्म सखा इनसे भी मिल रही हैं। प्रिय नर्म सखा वो जो राह को जानते हैं नर्म सखा वो जो के बराबर के हैं सुंदर के सखा चार प्रकार के एक सखा एक शा एक प्रिय सखा एक प्रिय नर्म सखा ये चार प्रकार के सखा हैं। सखा वो जो शाम सुंदर से अवस्था में थोड़े बड़े और जिनका सख्य भाव बादसले गंध से युक्त है जैसे बलदाव जी बड़े भैया हैं तो बात्सल्य भाव भी है और सखा भाव भी सखा भाव लीला सब एक सी केवल कृष्ण बलदेव में दस दिन का अंतर कृष्ण का जन्म हुआ अष्टमी को बलदाऊ जी का जन्म हुआ है राखीपुर पूर्णिमा के दिन आठ दस दिन का बस अंतर है नौ दिन का अंतर दस दिन का दस दिन का अंतर माना कि तो श्री बलदाऊ जी उनका श्री कृष्ण के साथ में इसलिए जितनी भी लीलाएं हैं वो बिल्कुल बराबर की अन्न प्राशन घुटमन चंदना माखन चोरी सब लीलाएं श्री बलदेव और कृष्ण की बिल्कुल बराबर की एक सिंधि है एक साथ ही सबके संस्कार हुए नामकरण इत्यादि दोनों के एक साथ हो रहे हैं केवल दस दिन का का। तो यहां पर श्री बलदेव ये व्यापक तो नन्म सखा ये हो गए सुरक्ष सखा तो पहले हुए सुरु सखा सुरु सखा का तात्पर्य जिनकी बात्सल्य से युक्त श्री कृष्ण के प्रति मित्रता है बासल्य भावी है और मित्रता भी है। दूसरे जो सखाए हैं वो है सखा या नर्म सखा सखा या नर्म सखा वो जो कि बराबर समान अवस्था के हैं और जिनमें बासल नहीं है केवल शुद्ध सक्ष भाव विराजमान। है कंधे पर चढ़ेंगे कंधे पर चढ़ाएंगे छीन करके खाएंगे एक थाली में खा लेंगे ये सखा तीसरे प्रकार की जो सखाएं है वो है प्री सखा जो अवस्था में थोड़े छोटे हैं और ये सदा सेवा में ध्यान रहे और इनके ऊपर छोटे हैं इसलिए इनके ऊपर सब रौप चल रहा है एह मेरे तय चलने क्या वो छोटा सख अभी लाऊ दादा ऐसा कहकर बड़ा आनंद से दौड़ करके जा रहा है ला वो वो पेड़ आम जो लटक रहा है उसको तोड़ के ला अमरूद है उसको तोड़ के ला अब ये सखा तुरंत पेड़ के ऊपर चढ़ करके आम लेकर के आए अमरूद लेकर के आए श्री कृष्ण जो कह रहे हैं उनके आदेश का पालन कर रहा है तो ये प्री सखा तो प्री सखा चौथे हैं सखा प्रिय नर्म सखा वो हैं में भी जिनको बोध है और श्री कृष्ण के मधुर प्रेम श्री राधिका प्रवृत्ति के प्रति जो मधुर स्नेह है उस मधुर प्रेम को भी जो जानते हैं सखावी हैं ये सबके सब, सब प्रिय नर्म सखा है और ये रहस्यज्ञ हो करके विराजमान हैं दूध पने का कार्य भी करते हैं तो नर्म प्रेष्ठ मिलक भी प्रिय नर्म सखा भी आपके मिल रही हैं और वे नर्म सखा सब संकेत इनको जो मिला है कि में पधारेंगे चंद्रावली जी अमुक स्थान पर आ रही हैं ऐसे जितने भी संदेश हैं उन संदेशों को जिनका वर्णन से विदग्ध माध्यम नाटक में जैसे वर्णन किया गया उन सारे संदेशों को भी ये ला करके देते हैं श्यामचंद्र के संदेश को गोपियों के पास में पहुंचा ना, गोपियों के संदेश को श्याम सुंदर के पास में ला करके पहुंचा तो नर्म पृष्ठ सखा जो है इनके साथ में मिलते हुए अभित सराज मित्रई श्री कृष्ण सब सखाओं के साथ में सुशोभित हुए हैं तंग निर्मे तान पदम कर्ण कथास्य से आशेम मुझे किमपियत स्मित मुद बभूव तमता पद तम नर्म तापद उस समय श्री कृष्ण जो हैं उनके पास में नर्मता अनुपद नर्म, नर्म सखा पने का जो भाव है उसको धारण करके कर्ण कथा श्री कृष्ण के काम में आकर के कोई रहस्यमयी सूचना दे रहा है कि आश्री किशोरी जी ने कहलवाया है कि ये मुझे ललता ने आकर के कहा है सुबल कह रहे हैं कि ललता ने आकर के कहा है कि माकंद कुंज में अर्थात आम्र कुंज में श्री क्रिया जी मध्यान्ह में पधारेंगे तो संकेत जो है वो संकेत को वो सखा कृष्ण के काम में कह रहा है कि आज वे जो लाल गुड़हल उनकी कुंज में पधारेंगी के माकंद कुंज में पधारेंगी ऐसे जो कुंज के संकेत हैं उन संकेत को कोई सखा काम में कह रहा है तो तम नर्मद नर्मता अनुपदम जो प्रिय नर्म शाखा के अनुरूप जो व्यवहार है उस व्यवहार को करती हुई कर्ण कथा काम में आकर के श्री कृष्ण से संदेश दिया जा रहा है रसज्ञस्य आस्य अमुजे उस समय रसज्ञ श्री कृष्ण के मुख कमल के ऊपर किमपित मुद्दू बल की सी मुस्कान आ जाए प्रसन्नता आ जाए शुभ समाचार को सुनकर के अनुकूल समाचार को सुनकर के श्याम सुंदर के मुख पर कुछ मुस्क मुस्कान आ रही है सखा कान में कोई बात कह रहा है श्याम सुंदर मुंह से नहीं बोल रहे हैं परंतु तो जो मुखी भंगिमा है बॉडी लैंग्वेज है उससे पता लग रहा है कि कोई प्री बात इन्होंने सुनी अधर जो है उनके ऊपर मुस्कान आ रही है तस्थ जा विभरीत निशे हे श्री राधिके तस्य अर्थे जातम अब उस सखाने क्या कहा क्या नहीं कहा इसका विवरण कौन दे सकता है तुमने कोई संदेश दिलाया होगा विशाखा से विशाखा ने उस संदेश को कहा है श्री सुवल से सुवर शाम सुंदर के काम में आकर के फुस फुसा करके कोई बात कह रहे हैं श्यामसल उसकी प्रतिक्रिया केवल मुस्कुरा करके दे रहे हैं अब इतने में क्या संदेश था उसका क्या भाव था इसको और कौन जान सकता है तो तर्थ जातन आप विपरीत नीचे क्या कोई उसके अर्थ को बता सकता है क्या चेतोली तब सखी अनुसंध धातु अली अली अली सखी राधिके तेरा चित्ती ही अरिशी अनुसंध धातु उसका अनुसंधान कर सकने में समर्थ हो सकता है कोई दूसरा का अनुसंधान कर सकने में समर्थ नहीं हो सकता है जो कहा गया उसका क्या अर्थ है इसका अनुसंधान करने में कोई दूसरा कभी भी समर्थ नहीं है उष्णीस बक्रम महामधुरे तत्स्य त्काल के किल मनो निषी अब श्री श्याम सुंदर ने उषणीश वक्र आज सुंदर टेढ़ी जो पाग है वो टेढ़ी पाग धारण करती है उष्णीष वक्र वक्र उनीस धारण करता है प्राय श्री श्याम गोचारण के समय गोवर्धन धारण के समय दाहिनी पाद और दाहिना मुकुट धारण करते रास के समय बाए मुकुट धारण करते हैं नंबार संप्रदाय में गौरी संप्रदाय में प्राय बाया मुकुट शिवप्रिया जी के ऊपर छाया करते हुए अब गोवर्धन धारण करेंगे तो फिर दाहिना मुकुट तो दोनों तरह के मुकुट कभी सीधे मुकुट था, तो दोनों तरह के जो मुकुट हैं वो श्री महावाणी जी में वर्णन किया कि मुकुट की छाया से चंद्रमा के ताप को रोकते चंद्रमा का <laughs> चंद्रमा के ताप को रोकते हुए आपका जो मुकुट है बाया वो श्री प्रिया के ऊपर छाया करते हुए जा रहा है ये श्री महावाणी जी में वर्णन किया वहां पर बाय मुकुट का वर्णन तो आ, ओर बाईंगोर ओर हैं दे देके चल रहे हैं और अपने बाई मुकुट की छाया से चंद्रमा का वो प्रिया जो है उनके ऊपर चंद्रमा की आतप का भी चंद्रमा के प्रकाश का भी वारण करते हुए चल रहे हैं इतनी कुमुलांगी ये ऐसे रूप धारण करते हुए विराजमा तो उसने इस बक्रेढ़ा पाग महामधुरेम नस् परम सुंदर टेढ़ी पाग कवि आ, दाहिनी पाग कभी बाहिपाग इस समय दाहिनी पाग तो दाहिनी पाग उसके ऊपर सुंदर दुमाला दुमाला के ऊपर फिर सुंदर एक हल्का सा सिरपेच और उस सिरपेज के ऊपर मयूर मुकुट आपने धारण कर रखा है एक और बाई ओर सुंदर के लंगे वो अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रही है कानों में कर्म उनको धारण किए हुए हैं और सुंदर कुंडल कान में हिलते हुए कपोल के ऊपर उनकी जो चिलक पड़ती है वो कपोल ही दर्पण है जिनके ऊपर वो चिलक दुग्मी शोभा को प्राप्त हो रही है तात्काल के मनोनिमांसित उस समय की शोभा का जो जिसने दर्शन किया कौन ऐसा होगा कि उसका मन नीमांसित नहीं डूब गया उस समय सबका मन डूब रहा है उस रूप का दर्शन करके तथव शेखरित कानक सूत्र जाल राजन मन भरा की शेखरित कानक सूत्र जाल और उस समय आपने शेखरित माने मस्तक के ऊपर ही शेखर बनाकर के शुरु भूषण बनाकर के शेखरित माने शिरो भूषण शुरभभूषण बना करके कानक सूत्र जाल सोने की सुंदर लटकन वो पाक के ऊपर न्यारी लूम न्यारी शोभा को प्राप्त हो रही हैं तो जो सोने की लूम है वे लूम और उनमें लटकी हुई लटकन वो अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रही हैं है तेल शेखरित कानक सूत्र जाल सोने की सुंदर अः आपने सिरपेच बांधा है और सिरपेच के पागपेच बांधा है और पागपेच के ऊपर सुंदर लटकन सोने की वे झालक अपनी शोभा को प्राप्त हो रही हैं जिनमें लटक रहे राजन मणिद्युत भरा उस समय मणियों की जो द्युति है वो शोभा को विराजमान है किम वर्णनिया उसका क्या वर्णन किया जाए तो सुंदर दाहिनी पाग दाहिनी पाग के ऊपर सुंदर आपने दुमाला धारण किया हुआ है उसके ऊपर सोने का बड़ा सुंदर पाग पेच उसको धारण करके विराजमान है उस पाग पेच में सोने की सुंदर लटकन वो शोभा को प्राप्त हो रही है उस झालर के बीच में सुंदर लूम भी एक और लटकते हुए शोभा को प्राप्त हो रही रहे वर्णनिया उनका क्या वर्णन किया जाए तई सौर भूपरादि ध्वान बलिन बल भीन अध गोशाल वर्तमन चलन चलनावली भी नेत्रिधा नहीं पूज्य तेम तय सौर भई उस समय जब गौशाला की ओर चलने लगे उस समय अनुपरा ध्वान आपके नूपर का जो स्वर है वह अपूर्व से चमक रहा है तो जहां नूपुर की जो ध्वनि है वो अपूरूप से इधर उधर फैल रही है तो तय सौर भाई सुगंध चारो प्रसम सौर भाई प्रसम रही सुगंध चारों ओर की फैल रही है और अंग अनुपुर ध्वनि और नूपुर की जो ध्वनि है वे भी अपूरूप से चारों ओर विराजमान हो रही है बलेन बलभी बलभी अवरोताभी उस ध्वनि को सुनते ही सारी गोपिकागण अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गईं और जिनकी अटारी गा की की ओर खुलती हैं सब अटारी पर चढ़ करके श्री श्याम सुंदर की शोभा का दर्शन कर रहे हैं और ये रसिक श्रोवणी भी जिस समय गाय दोहेंगे उस समय रसकों का पद है अष्टछाप का एक पद है कि धेन दोहत अति ही ही एक धार दोहन पहुंचावत और एक धार यहाँ प्यारी ये रस तो ये उस समय भी जो सहज चंचलता है वो सहज चंचलता तो वो ही कह रहे हैं कि बलभीम अधे रोहित भी उस समय बलभी माने अपने अपनी अटारी उनके ऊपर जो प्रियां चढ़ रही हैं गोशाला बर्तमन चलत चलना बलि भी या गौशाला की ओर जब जा रहे हैं ये तो गौशाला की बात हुई और उसके पहले भी गौशाला की ओर जब गौशाल बर्तमन मार्ग में जब जा रहे हैं तब चलत चलना बली भी जितनी भी लगना वाली है अः अनुरागवती जो महाभगवती गोपी है उन गोपियों के मेत्राम मुझे मेत्राम के कमल के द्वारा नहीं पूज श्री श्यामचंदर की कितने प्रकार से पूजा नहीं की गई सब गोपी का उस समय श्री श्यामचंदर की पूजा करते हुए नयनों के द्वारा पूजा करते हुए विराजमान और ये नयनों के द्वारा जो पूजन है इस पूजन भाव में पूजन इसकी कोई उपमा नहीं है रास में जब ठाकुर जी प्रकट हुए उसमें उस समय सब गोपी का श्यामचंदर को घेर करके खड़ी हो गई हैं और सभाजित होकर के श्री श्यामचंदर उस समय विराजमान है और उस सभाजन का सभाजन में पूजन सो उस पूजन का श्री रसिकजनों ने श्री गोविंद नीलाम ने इतना सुंदर वर्णन किया कि मानो श्री प्रिया अपने आभूषणों की ध्वनि के माध्यम से ही श्याम सुंदर को अपने हृदय रूपी आसन के ऊपर विराजमान कर रही है तो पहले आवाहन, आवाहन के बाद में आसन फिर श्री प्रिया उनके श्रेयंग में जो भाव उत्पन्न हुआ है प्रस्वेद ही मानो पाद्य अर्घपाद्य आचमनी पाद्य होकर के विराजमान फिर अधत के द्वारा ही श्याम सुंदर को पूजन करती हुई विराजमान है अधामृत के द्वारा उनको आचमन कराती हुई विराजमान है तो पाद्य आचमन और फिर श्री श्याम सुंदर भी श्री प्रिया का दर्शन करके जो आपके श्रीअंग में प्रश्वेद उत्पन्न हो रहा है उसी के द्वारा जैसे स्नान करते हुए विराजमान श्री प्रिया अपनी अंग रूपी वस्त्र ही श्री श्याम सुंदर को प्रदान कर रही है तो अंग में, गौर अंगका में श्याम अंगकांति जैसे लिपटी हुई विराजमान हो रही है वो ही वस्त्र प्रदान कर रही है फिर जितने भी किल भाव रूपी गर्व क्रोध उत्साह मुस्कान ये जितने भी किलकिंचित आभूषण हैं, उन किलकिित आभूषणों से श्याम सुंदर का श्रृंगार किया जा रहा है फिर अधरामर रूपी ही मधु उनका त्रिमधुर का मधु मधुपर्क उनका प्रदान करते हुए विराजमान है और फिर श्री बिलास रूपी ही महाभोग उसको राजभोग को समर्पित करती हुई श्री प्रिया विराजमान है जहां नयनों के द्वारा अंग के द्वारा ही श्री प्रिया, प्रिया जी श्याम सुंदर का आरती करती हुई विराजमान है जहां निज भाव उनके पुष्पों के द्वारा ही पुष्पांजलि प्रदान करेंगे की जाती है तमनंग दीपनम साहस लीले क्षण भ्रम भ्रवा सभाजित्वा रासली में श्री शुद्धन कर रहे हैं रासाध्य सभाजित अनंग दीपन। अनंग माने प्रेम उसको उद्दीपन करने वाले हैं श्याम सुंदर के मन में अनंग का उद्दीपन किया जा रहा है और अनंग से उद्दीपित होकर के प्यारे का समाधर किया जा रहा है तीनों जगह अनन्न दीपनम लगेगा के हृदय में प्रेम को उत्पन्न करने वाले हैं श्री प्रिया की सेवा के द्वारा शासन के अंग अंग उद्दीपित हो रहे हैं और श्री प्रिया जो सेवा कर रही हैं वह भी अनदीपनम सभाजित अनंगदीपन मैंने श्रेयंग जो है उन श्रेयंग के द्वारा श्याम सुंदर का सभाजन माने पूजन करती हुई विराजमान हो रही है तो सभाजत्वा तम अनंग दीपनम अनंग दीपनम में जितनी भी सेवा है वो सेवा उपचार की सेवा नहीं है जो भी सेवा है वो सारी के सारी सेवा भाव रूप वस्तुओं से ही शोजशोपचार प्रकट के है सारे भाव ही सेवा होकर के विराजमान है श्रीमद विठ्ठल राज्य जहां भी सेवा श्लोक निरूपण कर रहे हैं उन सेवा श्लोकों में यही निरूपण कर रहे हैं कि प्रिया के अधर पान से बढ़ करके आपके लिए और क्या आचमन हो सकता है इसलिए प्रिया के रूप इस आचमन को हे श्री श्यामचंदर आप कृपा करके ग्रहण करें तो इस तरह की जो सेवा के जो भाव है वो भावमयी जो सेवा है उस भावी सेवा को तो ये कर रही है तो यहां पर वो कह रहे हैं कि के किसम श्याम सुंदर के श्रीअंग से सौरभ माने सुध प्रसमर माने फैला है और अनुपराधित ध्वनि उनके नूपुर भी ध्वनि कर रहे हैं तो आज मांगो प्रियाओं को बुलाने के लिए श्री श्याम सुंदर ने अंग अपने अंग की की सुगंध रूपी रूपी और नूपुर ध्वनि जो दूती है उसको प्रियाओं के पास में भेजा तो अंग की सुगंध प्रियाओं के पास में पहुंचकर के और आभूषणों की ध्वनि वो प्रियाओं के पास में पहुंच करके बर्बस था दूती की तरह से प्रियाओं को खींच करके बल्ही पर तो चित्त सारी अटारी हैं उनके ऊपर विराजमान करके श्री वृंदावन बिहारी की शोभा का दर्शन कराने के लिए बाध्य कर रही तो सुगंध और नूपुर की ध्वनि आदि ये ही हो गई दूती जिनके द्वारा श्री कृष्ण का प्रियाओं का श्री कृष्ण दूती के द्वारा आकर्षण कर रहे हैं बलेन बल्भी अधिरो उस समय वो सुगंध रूपी दूती और श्याम सुंदर की नूपुर की ध्वनि रूपी दूती आज नायक आके हाथ पकड़ करके कह रही है कि अरी चल बेग छबीली हरिशंग खेलन जाए देख श्याम सुंदर की शोभा का दर्शन करने के लिए जल्दी चल जल्दी चल और श्री प्रिया उस समय जल्दी से पधारती है अधरोहित आदमी गोशाल वर्तमान चलन ललनावली भी गोशाला की जो मार्ग है उसमें भी ललना बलि यह चल रही है नेत्राम यही सकते उस समय कटाक्षिक के द्वारा ही श्याम सुंदर की पूजा अपूर्ण से की जा रही है असोक्त अलंकार का यहां बड़ा सुंदर प्रयोग और रूप ये रूपक अलंकार का प्रयोग है कि सौरभ सौरभ ही जहां दूती जहां ही दूती दूती बन बन गया नूपुर की ध्वनि गई है तो भाई और सुगंध और नूपुर की ध्वनि से श्री श्यामचंद्र आकर्षित हो रहे तत्त बिलास बलता सुषमा रसाला पृष्ठा मधुर का परवेश माना इस प्रकार श्री शाम सुंदर के गोदोहन की लीला में जाने के जितने भी विलास हैं उन विलास की शोभा का श्री कर रही है मधुरिका तो मधुर का जी तत्त विलास बलिता शाम के विभिन्न विलासों से युक्त सुषमा रसाला शोभा की मधुरमा से युक्त श्याम सुंदर की जो माधुर्य है मधुरमा उस मधुरमा का ही पृष्ठ से शाम मधुर का परिवेश माना वो मधुर का उनका परिवेशन कर रही है इस प्रकार विलास से युक्त शोभा रूपी का श्री मधुर का जी राधा रानी के सामने परिवेषण कर रही है उनको परोस रही है ष कई ज्वर अशी शमत इस प्रकार श्री राधिका के वियोग जन्य, माने माने अलग होना तो जन्य जो ज्वर था उसको अशी शमत ये सुंदर रसाला का परिवेशन करके इस रस का परिवेशन करके उनके विरह ज्वर को श्री मधुरिका ने शांत कर दिया चतम शतगुणम तो तो भी मेधे तो समाप्त हो गया तो बढ़ गई श्याम सुंदर से वियोग का ज्वर कृष्ण कथा श्रवण करने पर शांत तो हो गया परंतु तो शतगुणम त्रिषम एधे श्री राधिका की जो तृष्णा है वो सौगुणी और भी बढ़ गए तो ये विरोधा अलंकार है कि रसाला तृष्णा को शांत नहीं कर रही है यहां रसाला ये पना यह श्री राधिका की तृष्णा को सौना बढ़ा रहा है ज्वर को शांत कर रहा है परंतु तृष्णा को बढ़ा रहा है प्यास को बढ़ा रहा तो वैश्लेष का जर मशीषमत वियोग के ज्वर को श्री मथुरका ने शांत कर दिया पांत अथ ने श्री राधिका सौगुनी को बढ़ा दिया है उसको जैसे झपकते हुए उसमें ईंधन लगाते हुए उसको बढ़ाते हुए बेराइमान हो रही है श्री राधिका अत्यंत अत्यंत उत्सुक हो रही है और उत्सुक होकर के अब श्री राधिका के सामने वर्णन करके अब श्री श्यामला पथारेंगे अब मैं ऐसा के श्री जी उस श्री उस समय से लेकर अपने भवन को पता अब आगे उसी प्रसंग का वर्णन करे हैं कि हर्षोन्नति इस प्रकार आगे जो है श्री राधिका के काम और राधिका के आंख बड़ा सुंदर एक प्रसंग है कि राधिका के कान और राधिका की आंखें इन दोनों में बड़ी भारी झगड़ा हो गया लड़ाई हो गई ईर्ष्या हो गई क्यों वो जगत में ये होता ही है देखने में ही आता है कि पड़ोसी को यदि एकाएक धन मिल जाए तो दूसरा पड़ोसी जल खोल जाता है तो यहां कांग रूपी जो पड़ोसी है उसको कृष्ण कथा माधुर्य रूपी कृष्ण कथा रूपी अमृत की प्राप्ति हो गई तो कांग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और कांग को प्रसन्न देख करके श्री राधिका की आंखें भी जल भुज भुज गई हैं और कह रही हैं अरे ये पड़ोसी कांग ये तो इतने आनंद को प्राप्त कर रहे हैं और मैं रह गई अतः श्री कृष्ण दर्शन करने की अति उत्सुकता नयनों में उत्पन्न हो गई कृष्ण कथा सुनकर के श्री राधिका के नयनों में कृष्ण दर्शन की उत्सुकता उत्पन्न हो गई इसी को एक रूपक के द्वारा अनुपण किया कि पड़ोसी को यकायक बहुत धन मिल जाए तो दूसरे पड़ोसी के हृदय में ईर्षा उत्पन्न हो जाती है ऐसे ही श्री राधिका में कृष्ण दर्शन की ईर्षा उत्पन्न हो गई है बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय भले रमण हरि गोविंद जय जय निताय गौर हरी गोश् राधेश